जय जय गुरु गौरंग गन्धार गिरधार जी के जय अकर चैतन्य मठ के जय स्मीय गुरु पहा पद्म तलावश्य परमंशाचार्य भज्य शिशिर भक्ति प्रमोदी गोस्वामी गुरु महाराज की जय अभिन्न गुरु पहात् पद्म त्लाश्य शिशिर परमंश गुरुदेव शिशिर भक्ति देव माधव गुर सिंह महाराज जी अभिन्न गुरुपातलाभ सिला भक्ति को संत महाराज परम सुगुरुदेव की जय अखिल भारत शिव चैतन्य गौरियम मठ के वर्तमान आचार्य मध्य शिक्षा गुरु परम पूज्य पाद शिवशिला भक्तिवल्लभ त्य गोसैम महाराज जी की जय स्वपा शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भगपात की जय परम सचिला गौरकिशो दस बाबाबाजी महाराज की जय जय श्रीला सचिदानंद भक्तिमें ठाकुर की जय वैष्णव सर्वश जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज किया गौरीवी जो बल दे जी विश्वनाथ चकुअम से बृंदावन दास ठाकुर श्री कृष्णदास कविराज श्रीकृष्ण चैतन्या प्रभु निध्यानंदी दा अद्वैत गदाधि श्री गौर भक्तबिंदु किया जयरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ सर्वैश्वरी राय रामानंद सर्वधम अंतरंग भक्त श्यामानंद बहू श्रीनिवाधाच्य रामचंद्र गोविरा नरोतम ठाकुर रूपानुग गुरुवार श्री श्री नवदीप धाम मायापुर धाम कि श्री श्री पुरुषोत्तम धाम नीलाचल धाम से वृंदावन धाम कि जय अनंत गुरु वैष्णव बिंदु रूपानुग गुरुवार सभा में उपस्थित सभापति महादय अन्न तिदंडीपातगण ब्रह्मचारी बिंदु सन्यासी मंडली सब कोई काचरण में मेरा आंतरिक न थी और अहित की पापार्थना करते हुए भगवान का कथा के द्वारा अपने को पवित्र करने का पवित्र प्रयास में कुछ ही समय सत्संग का लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहा हूँ वंदे गुरुपद भक्तबिंदसमित श्रीचैत प्रभु वंदे नीता नंदसहित श्रीनंद नंद, नंद, नंद, नंद बंदेराधिकरणय गोपीजन सयुत बिंदव मनो वनशाकुशपासीवच कतितान पावन्यो वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लिरी यहांग बंदे परमाधव बृंदाई तुसी वै पिया वै केशव से च भक्ति पदे दी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नरंजयन दी सरस्वती ततूजयो मुदीर संकर्तने कृष्ण कथोपदेश गुरु भक्ति गुभभक्ति तो। भक्ति प्रमदा खुजगर सदा तेथास परिभवीष्ट दोथस्पिन तम शरण्यीता हम पनतपाल दीपोत वंदे महापुरशते चरण यत्दवनखचंदमि छटाया विस्फुित कि वधर सी पूर्णाग्र सगरसारूर्ति साराधि कामी कदम कर श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुने नंद श्रियात गदाधर शिवसादी श्री गौरभक्तंद्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुने नंद श्री आदत गदाधर शिवा सदी श्री गौरभक्तृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे अजानुलित भुज कनका बतीतन कवितरौ कमुताक्ष द्वजधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करुणा भतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे प्राएण देव मुनयु सबुक्ति काम मौन चरंती विजन पराने नईतान विहाय किपना मुको नान्यं तद सशरण भ्रमतुपे प्राण मुनयों सुक्ति काम मौन चरती विजन परा तयतापनामुको द शरणम भ्रम तो शिशिलोभ सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बताए भगवान का तरफ से हमारा पास कोई पत्र नहीं आता चिठी भगवान का तरफ से हमारा पास कोई पत्र नहीं आता वी कैन नॉट गेट एनी लेटर फ्रॉम सुप्रीम लॉर्ड और हमारा जो एप्लीकेशन है प्रार्थना है वो भगवान तक पहुंचता कि नहीं ये भी हम नहीं जानते सिर्फ सरस्वती ठाकुर जी ने बताए जब देखो कोई परमंशु वैष्णव वास्तव जिनका जिंदगी भगवान का सुख के लिए निछावर कर दिया गया कंप्लीटली डेडिकेटेड छो ऐसा कोई ऊंचा कोटि का संत महात्मा आपको मिल जाए और उनका कृपा अगर आपका ऊपर हो जाए देन बी श्योर दट यू आर इंजॉइंग फुल कृपा ऑफ सुप्रीम लॉर्ड आपको अगर ऐसा किस्म का ऊंचा कोटिका संत महात्मा का कृपा आपका जिंदगी में मिल जाए वास्तव कीपा तो ये सोच के रखना ये समझ के रखना जो आपका ऊपर भगवान का वास्तव कीपा हो गया है पहले मैं भक्त वैष्णवों का चरण में क्षमा मांगता हूँ क्योंकि जन्माष्टमी का दिन सायकलिंग सभा में ठाकुर जी का प्रेरणा से गुरु वैष्णवों का प्रेरणा से कुछ ऐसा कठोर वाणी बोलने के लिए मजबूर हो गया था बाद में सोचा अगर इस बातों पर किसी का अंदर में दुख हुआ हो कुछ रिएक्शन हुआ हो तो इसके लिए तो उन लोगों का नुकसान हो सकता तो इसके लिए मैं जो सब चर्चा किए उस दिन उसको बढ़ाते हुए आज का जो चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय का संत महात्मा का करुणा क्या है ये के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करने का इच्छा है शिल परम सो बरजो शिल गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज जी इस चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ मेरा दिल में ये भावना है बहुत उच्चा ऊंचा दर्शन गंभीर दर्शन के बारे में चर्चा करने का इच्छा होते हुए भी आई कैन नॉट टच दो प्वाइंट्स मेरा दिल में गुरुजी प्रभुपाद जी, जी परम पूजा माधव गोस्वी महाराज श्रीलती गोसाई महाराज जी ने ये प्रेरणा दिया आज जे भक्तों लोगों का सामने जो भक्तों बनने के लिए आए हैं इनका सामने कम से कम ऐसा कथा बोलो जैसे इन लोगों का अंदर में कम से कम वाट इज मैटेरियल एंड व्हाट इज ट्रांसजेंडेंडल क्या प्राकृत है क्या अप्राकित है कम से कम ये भेद को समझ जाए सबसे बड़ा चीज है ये क्या प्राकृत है क्या अप्राकृत है प्राकृत जगत का साथ क्या मेरा रिलेशन है अप्राकृत जगत में कैसे व्यवहार करना चाहिए ये अगर समझ में ना आए तो ऊंचा ऊंचा दर्शन का चर्चा करके कोई फायदा तो है नहीं इसलिए सिलोर किशोदास बाबा जी महाराज जी पर हंस जो एक दफे एक भक्तों नवदीप का उस पार से आए और बाबाजी महाराज को दंडवत किए और बताए महाराज उस पार से मैं बहुत सुंदर भागवत कथा सुन के आ रहा हूं महाराज बोले कहाँ सुने हो बोले उसी जगह भागवत कथा हो रहा है मैं भगवत कथा सुन के आ रहा हूं उधर से बड़ा महाराज क्या कहे लाजवाब कथा इतना सुंदर कथा और हजारों हजारों आदमी वहाँ सब इकट्ठा हुए हैं गुरु वैष्णव अंतर्जामी होते हैं आपको ये लगेगा कि ये तो हमारा माफी की है खाते पीते हैं, सोते हैं चलते फिरते हैं ये लगता है तीस बारे में मैं कुछ चर्चा करूं श्रीला सनातन गोस्वामी का श्री भागवतम मित्र तो से आधारित कुछ बातें चर्चा करने की इच्छा है उसका पहले ये बात को हम खुल्ला खुल्ला खुल्ला खुल्ला चर्चा करें ताकि कुछ समझ में आए वास्तव मंगल की कथा क्या है और अवास्तव मंगल की कथा क्या है ये दोनों समझ में आए से लोग गौर की शास बाबा जी महाराज इतना देर तक सुनते रहे वो बड़बड़ाते रहे अंतिम में बोले जो जाएगा भागवत कथा हो रहा है तुमने बताए वो जगह बिल्कुल मत जाओ बिल्कुल मत जाओ अरे महाराज भागवत कथा हो रहा है जाएगा नहीं ना मत जाओ महाराज वहां भ्रमर गीता हो रहा है भागवत का अंतर का जो जिष्ठ है भ्रमर गीता और कितने आदमी उधर एकदम लटपटा के जमीन में गिर पड़ा आंसू बहा रहा है तो आप कहते हो मत जाओ वहा मत जाओ वहा बिल्कुल मत जाओ जहा भागवत कथा हुआ है वो जगह का माटी 20 फीट माटी को खोद के फेंक दो वहां पवित्र हो गया नया गंगा का माटी देकर गोबर गंगा पानी देकर चोका लगाओ महाराज क्या कह रहे हो इतना प्रेम देखा है वो लोग रो रहा है महाराज वो सब प्रेम नहीं था गौरकेश्वर बाबा जी महाराज बोल रहे हैं वो सब प्रेम नहीं था वो काम था बद्ध जीव का अंदर में छुपा हुआ जो काम है पैसिव काम उसी का प्रकाश है वो प्राकृत अपराकृत यही समझता नहीं उसका शरीर हर वक्त पल पल में विकार पैदा होता है उसका अंदर में किसी दर्शन करके किसी चीज को भोगने के लिए हर वक्त विकार पैदा होते हैं, तो आप बोलते हो अपराकृत जगत का राधा गोविंद का वो सब कथा को आसादन किया और प्रेम उसका अंदर में आया है जानते नहीं हो आप बिल्कुल उधर मच जाओ बांचना चाहते हो तो भजन में सावधान हो जाओ जितना सारे बद्धो जीव है ये जीवों का अंदर में चारों किस्म का दोष अभी डिटेल्स चर्चा करने का हमारा पास समय नहीं है अनर्थक अनर्थगस्तों जीवों का अंदर में जो सब दोषे रहते हैं उस सब बारे में धीरे धीरे चर्चा हो पाएगा कभी एक दफे सिल भक्ति रखब श्रीधर गो महाराज जी का पास एक भक्त कह रहे हैं महाराज ये जो भक्त आपको दंडवत किए ना बिल्कुल एकदम शुद्ध भक्त निष्कपट हैं। वो हमारा परम बुजवा श्रीधर गो सिंह महाराज जी मुस्कुराए वैष्णवो का अंतर इतना ट्रांसपेरेंट होता है मानो की तुम्हारा छोबी जैसे तुम दर्पण में देखते हो लाइक लाइक यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मिररर आप अपने सकल को देख रहे हो मिरर का सामने वैष्णवों का सामने आप आ जाओ तो आपका दिल का झांकी उसका अंदर में आ जाता यू कैन ऑट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट खुल्ला में खुल्ला बता और गौरकिशोर बाबा चौक में कुछ देख नहीं पाते और सारे बता देते थे कौन आते हैं क्या करते हैं क्या सब बता देते सब कभी समय हो तो चर्चा हो पाएगा अब बात ये है श्रीधर गोसाई महाराज जी जब वो भक्त तो चले गए जिन्होंने ये मंतव्य किया महाराज जी ये इसका निष्कपट भक्त है महाराज सरल महाराज जी ने इस बा, इस बात को स्थापित किए देखो आप बोलते हो अच्छा भक्त है हम जानते हैं ठीक है लेकिन बुद्ध जीव क्या है बुद्धजीव का अनंतकाल विषयों का साथ ऐसा संग हो गया जब मैं कम्बल को छोड़ना चाहता हूं तो कम्बल मुर्खो छोड़ता नहीं दिस इज सिचुएशन और बताए देखो ये कान खोलकर सुन लो श्रीधर गोसाई महाराज जी कहते हैं बद्धजीव जितना भी कोशिश करें निष्कपट होने का उसका निष्कपट भाप का अंदर भी थोड़ा बहुत कपटता छुपे हुए रहते हैं एक्सीलेंट बात हमने सुनकर हैरान हो गए बोले महाराज हम जानते हैं वो निष्कपट वो निष्कपट होने का कोशिश में है बहुत निष्कपट बीट स्टिल निष्कपट भाप का अंदर भी उनका छुपा हुआ कपटता का गंदगी छुपा हुआ है ये बदज का एक स्वभाव है इसको किसी भी हालत से छोड़ा नहीं जाए शिल्लाद महाराज जी ने दोस्तों के सामने स्कूल का जो बच्चा है एक साथ पाठशाला में पढ़ते थे इनका सामने बहुत सुंदर प्रवचन किए कभी समय हो तो सुना देंगे ठाकुर जी का आप लोगों लोग चरणों का कीपा हो तो मेरा ऊपर तो हो जाएगा ये चर्चा हो पाएगा शिला प्रहलाद महाराज जी कहते हैं देखो दोस्तों सुखम ऐन्द्रियक दैत्यहा देहो जोगे न देना सर्वत्र यथा दुखम अयतन था सुखम श्री शिलाभक्ति बल्लभ तीर्थों महाराज भी ये शब्दों को कहते थे बहुत व्याख्या सुने सुखम इंद्रिय दैत्या देहो जोगेन न सर्वत्र लभ थे यथा दुखम अजतनाता महाराज जी चिल्ला चिल्ला कर बोलते आप लोगों में कोई है कि दुख मांगते हो दुख आओ मेरा साथ मेरा पास आओ मांगते हो नहीं कोई नहीं चाहता एक एक्सीलेंट बात भागवत में चर्चा का विषय हो पाएगा कभी समय हो उसका बारे में किताब भी चल रहा है थोड़ा वो थोड़ा किताब एक वैष्णव ऊँचा कोटी का वैष्णव आदेश किए हैं एक कुंती देवी भागवत में मिला जिन्होंने बोलते हैं ठाकुर जी को ठाकुर जी हमको दुख दो जितना सारे दुख हैं वो हमारा ऊपर डाल दो और चैतन्य चर्चा तो मैं हमने देखे हैं जैसे प्रहलाद महाराज जी का जो श्लोक देकर हमने शुरू किए हैं एक चैतन्य महाप्रभु का परसोदों का अंदर में ये जो भाव है ये आश्चर्य के भाव है ये दुनिया में असंभव है तरह तरह के विचार एक एक एंगल से करे तो अलग अलग सुंदर सुंदर विचार पैदा हो जाएगा सुंदर अकेल हो जाए एक ही श्लोक इस तरफ से इसका विचार हो उस तरफ से विचार हो गंभीर जो जिंदगी में आपने सोचा ही नहीं हाउ इज दट पॉसिबल आई थिंक दिज ऑनली भागवत श्लोका लेकिन ये श्लोक से कितना सुंदर अर्थ निकल जाते हैं जैसे एक हीरा हीरा जानते हो डायमंड डायमंड को इधर रख दो वहां से वो देखेगा ये पीला यहां से ये देखेगा लाल यहाँ से हम देखेगा ग्रीन वहाँ से वो देखेगा कुछ दूसरा कलर क्योंकि रिफ्रैक्शन उसका अंदर में जो कटिंग है उसमें जो लाइट का रेडिएशन का रिफ्रैक्शन होता है उसमें अलग अलग कलर निकल जाए जस्ट लाइक दैट एक भागवत श्लोक का व्याख्या सीला विश्वनाथ चकोती बात सुंदर से कर रहे हैं सिला सीधर स्वामी पा सुंदर से कर रहे हैं विजयध्वज एक तरफ से कर लील वल्लभाचार्य जी एक तरफ से करते हैं वीर राघव ने एक तरफ से करते हैं कम से कम अठारह किस्म का भागवत का टीका ये ऑथेंटिक है और बहुत बड़े बढ़िया सुंदर है वो भी श्रीला सीधा स्वामी जी का टीका का ऊपर टीका ये कभी समय है तो सुनना पागल हो जाओगे कोई सोच नहीं सकता सीधा सीधा स्वामी जी ने जो टीका लिखा है उसका ऊपर कोई व्याख्या चलता है हाँ उनको कीपा उनकी केपा लेकर उसका ऊपर भी सुंदर टीका है किसने लिखा है वो टीका कैसा कैसा है वो थोड़ा बाद में हम चर्चा करने का कोशिश करेंगे अब बात यह है जो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि देखो ये गीता में भी ये बात बोला है भगवान जी जो जो सुख तुम्हारा इंद्रियों के द्वार इंद्रियों के द्वारा जो सुख भोगा जाता है हर आदमी हर जीवात्मा कैसे भोगता है इंद्रियों के द्वारा पंचकर्म इंद्रियो पंच ज्ञान इंद्रियो ये तो भोगने का रस्ता है और मन को सबसे बड़ा तगड़ा माना गया मन को माइंड को यू कैन नॉट टच वेर इज माइंड लेकिन मन को सबसे बड़ा हिम्मतदार माना गया जितना भी सेंस ऑर्गन आपका काम करेगा या कर रहा है कर रहा होगा अगर मन इसका साथ सहयोग ना दे सारे काम फजूल बेकार मन माइंड मस्ट एकनी मन का सहयोग के बिना कोई क्रियाकर्म उतारता नहीं उतारता नहीं इसलिए प्रहलाद माना जी ने बताए सूक्ष्म इंद्रियकम इंद्रिय कम देहो जोगे दे ना देना हम सर्वत्र जो इंद्रियों से भोगने वाला जो सुख का मसला, मसला है जिनके पीछे नोइंगली और अनोइंगली यू आर रनिंग जान के या अनजान के या तो विवश होके जानने का बाद भी यू आर अनडान यू हैव नथिंग टू डू ट ऑफ एनस्थसिया ड जैसे ऑपरेशन के टाइम में एनस्थेसिया किया जाता है वो अंगों को विवास किया जाता है उसका थारा चीरा जाता है ना पहले का जमाने में ये सब नियम था ऐसा सब क्रियाक्रम जो है प्रहलाद महाजी बोलते हैं सुखम इंद्रिय कम दैत्या देह जोगे ना सर्वत्र लवे ये तो हर जनी में मिलता है चाहे सुकर जनी मिले सुकर सुकर का कोई सुख नहीं है महाराज अच्छा अच्छा टट्टी मिले तो वाह महाराज खुश का दिन है कितना सुंदर टट्टी मिला आज वो तो उसका सुख का इट्स एन एपर एंड फैक्टर जो सुख और दुख में आप परे हुए हो इट्स एन एपर एंड फैक्टर जो आपका लिए सुखदायक है सपोज करो आप ठंडी घर में रहने पसंद करो ठंडी घर में उसका 10 डिग्री है लेकिन ये हमारा दिन सुखदायक नहीं भी हो सकता समझा मेरा बात तो एक एक आप सुंदर विस्तारा बना के सोओगे ये आपका विचार है सुंदर नींद आएगा लेकिन एक शूकर को इधर सुला दो वो जाके मोरी में जाएगा नाला में वहां जाके जितना सारे कीच है गंदगी है उसमें आराम सो जाएगा आराम से तो मैन टू मैन भैरी मैन टू मैन सोन जितना सारे जीवत मा है सारे एक एक जीवत एक एक किस्म का संस्कार है उसका तरह तरह का अपना भोगों का विचार है या त्याग का विचार है और गौड़िया संप्रदाय ना भोग ना त्याग किसी का भी चिंता करते नहीं ये बिल्कुल ये सब भोग और त्याग का विचार को काट कर फेंक देते और विचार करते हैं कैसे गुरु वैष्णव और भगवान को कंप्लीट सेटिस्फैक्शन संतुष्टि विधान करने का क्या रास्ता है ये उनका भजन भजन पद्धति और कुछ नहीं ना, कुछ नाटक नहीं है हमने माला करने का बहाना किया इधर उधर दौड़ लगाया खूब कथा सुनने का ये नाटक भजन नहीं है भजन तो तब होता है जब मन में बेचैनी नहीं आता है मेरा गुरुजी का कोई सेवा नहीं कर पाया मेरा गुरुजी का आज्ञा का पालन मैं नहीं कर पाया भगवान का संतुष्टि विधान के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया ये भजन का तो पोलाद महाराज जी कहते हैं ये तो हर ज्वनी में मिलेगा इसके लिए कोई चिंता नहीं सुखम इंद्रिय कम दैत्या देह योगेना देना सर्वत्र दुख जैसे कोई मांगता नहीं अपने आप आ जाता है ये भी आते रहेगा चैतन्य चौथा में चैतन्य चौरथाम पुरुषोत्तम धाम नीला चल में श्री चैतन्य महाप्रभु का सामने बहु रथ यात्रा का बहाना रथ यात्रा तो एक बहाना है ही है चैतन्य महाप्रभु का संग करने के लिए ये लोग चल पड़ते हैं इसका बारे में बाद में चर्चा होगा जितना जरूरी है उतना ही करें वहाँ जाते समय भक्त लोगों को प्यार करते हुए वहाँ विदा कर रहे हैं उस समय वासुदेव दत्तो बोलके के भक्त हैं वो बोल रहे ठाकुर जी एक काम करो दुनिया का जितना आदमी का तरह तरह का दुख है लोग रोते हैं कष्ट कितना कष्ट होता है सारे दुखो तमाम हमारा सर पे दे दो हम उसको लेके अनंत काल हम नरक भोगे और इनका इन सब रिहा कर दो रिहा कर दो चैतन्य महापु ने बोले तुम प्रोलाद जैसा शुद्ध भक्त हो तुम्हारा अंदर में ये भावना आया ठाकुर जी ये पुकार सुन लिया कि ये ब्रह्मांडों का जितना जीव है इसको रिहा कर दो अच्छा ठीक है कृष्ण इतना दुर्बल नहीं है अनंत अनंत ब्रह्मांडों को लेकर जिन्होंने खेलकूद कर रहा है ठाकुर जी हमारा ठाकुर जी उतना दुर्बल नहीं है वो तुम्हारा पार्थना नहीं सुनेगा क्या दुनिया का जितना पाप का बोझ तुम्हारे ऊपर डालेगा एक ऐसा विचार ऐसा नहीं तुम्हारा मन में ये इच्छा हुआ कि ये ब्रह्मांड का जितना जीव का उद्धार हो जाए चलो हो गया तुम्हारा अंदर में सद्भावना आया तुम्हारा अंदर में जिसको कीर्तन में आप खूब गाते हो बट यू कैन ऑट रियलाइज खूब गाते हो कीर्तन में क्योंकि लेकिन अनुभव ने नहीं उतार अनुभव में नहीं उतारता है वैष्णव एरो आवेदन ही कृष्ण दया मे एहन और पामरपति हईवेदाएट यू सिंग बट यू कैनॉट रियलाइज तो मैं जो बात को खोलना चाहता फिर पहला श्लोक में आ जाए ये सब चर्चा हो पाएगा बाद में यहां प्रहलाद महाराज नृसिंग भगवान के पास रोते रोते बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं प्राए न देव मुनों सभीक्ति काम मौनम चरन्ती जन न पराने विहाय किपना विमुमुक्षको ना नान्य शरण भ्रमत ये अनंत ब्रह्मांडो चक्कर काटते हुए हे ठाकुर जी हे नृसि भगवान हम तो देखता हूं कि ये जीवों का कोई रास्ता नहीं है आपके अलावा आपके कीपा के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं ये जीव तो अपराध करेगा ही पाप करेगा ही तो आपका तो फर्ज है आप किपा करो अब ऐसा कीपा करो कि आप तो बार बार कहते हो कि हमको कीपा करोगे अरे हमारा कीपा तो हो चुका नारद जी जब हमारे ऊपर किपा कर दिया तो हमारा कीपा तो अधूरा नहीं है आपका कीपा हो गया भग, भक्तों का किपा मतलब भगवान का किपा तो आप हमारा ऊपर कीपा करोगे ये इच्छा है तो ऐसा करना ये जितना सारे असुर वाल है जे तमगुण रजगुण के द्वारा अभिभूत है ये असुर वालों को, को आप किपा करो उसमें मैं प्रसन्न हूँ उसमें ये लोगों का भी पार लग जाएगा चाहे वसुर वालों के लेकिन आपके अलावा तो इसका कोई रास्ता है नहीं आपका कीपा इनका ओवर हो जाए तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ आपको तो कीपा कर दो और प्रायश अक्सर ये देखा जाता है कोई भजनशील व्यक्ति भजन करने के लिए सन्नाटा जंगल में चले जाते एकांत में महाराज हमको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है एकांत में रहेंगे और रोटी पानी अपने आप आ जाएगा आपको अगर शक है हमने प्रतिज्ञा करके बताते हैं रोटी पानी के लिए कोई कशिश हमने नहीं किया आपने आप आ गया ये आ जाता है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने एक दफे अपना सेवकों को साथ ब्रजमंडल में एक जगह जाते हुए दोपहर हो गया और धूप चढ़ गया तो वो बृ्ख का तले थोड़ा रेस्ट कर लिया मतलब बैठो इधर तो सेवक कह रहे हैं महाराज आज का रोटी पानी का क्या व्यवस्था ए रोटी पानी का चिंता कर रोटी पानी अपने आप आ जाओ यहाँ कहाँ महाराज कहाँ गांव है देखो एक काम कर सुन खोल है तेरा पास बोला हाथ खोल तो है ही है और झाँझ निकल और निकल, निकल के क्या करे जंगल में बोला थोड़ा ठोक दे झाच को ठोक दे और खोल को ढक धक, धक कर दे थोड़ा जोर से।, से और धक धक कर दिया जोर से और झांच भी लगा दिया बल आप बैठ जा खेल देख आधा घंटा बाद रोटी पानी लेके दूध फूद लेके सब सबासी में कहा से आवाज आया बाबा ठहरे हैं चल वहां सब दे <laughs> दो आदमी क्या खाएगा दस आदमी का खाना विश्वास होना चाहिए बिना विश्वास होता नहीं एक पिता जैसे पुत्रों को अपना बच्चों को गाली देता है डांटता है एक सच्चा संतों का डांटना भी ऐसा है इसमें बूढ़ा मत मानना कोई दूसरा अर्थ लगा लो उसमें आपका हानि हो जाएगा अंदर में प्रेम है बाहर में गाली दे रहा उसमें भी आपका फायदा है वो ज्यादा कृपा है इसमें उल्टा मत समझना तो पुल्लाद महाराज कहते हैं कि निशुंग देव को अक्सर ये देखा जाता है अपना भजन के लिए अपना भजन को बचावत के लिए सारे निर्जन में चले का लेना देना है दुनियादारी लेकिन ठाकुर जी को कहते हैं कि हम ऐसा किस्म का संत नहीं है हम ऐसा किस्म का नहीं है हम चाहते हैं कि आपका कीपा सब कोई के को ऊपर हो जाए इसका विषय में राधा रा, राधाष्टमी का दिन अगर हरिकथा होने का ठाकुर जी का व्यवस्था हुए तो उस दिन बहुत चर्चा हो पाएगा आज ये समझ के लो जे संत महात्मा को दुनिया का आदमी का साथ मिलाने का जो कोशिश तो बड़ा दुखी लेकिन यह मत सोचो कि अपने को बढ़ाने के लिए बोल रहे मेरा गुरु जी ऐसा ही बोलते थे जब भी गुरुजी बोलते थे अगर हम कुछ सेवा के बारे में वैष्णव का सेवा कैसा होना चाहिए बोलने जाए तो तुरंत हमारा शर्म आ जाता है क्योंकि अगर ये वो लोग सोच ले कि हमारा सेवा चाहता है इसलिए बोल रहा है इसका बारे मेरा अंदर में बहुत शर्म आता दो दो चीजें हम बताएंगे ध्यान से सुनना और जिंदगी भर भूलना नहीं दो इंस्टेंट उदाहरण हमने देंगे दो उदाहरण मिसाल एग्जाम्पल एक उदाहरण सुन लो एक पिता का बड़ा बीमारी हुआ ये दोनों का साथ मेरा प्रोफेशन बंद होगा आज ज्यादा नहीं बताने का बहुत इच्छा था गंभीर मसला लेकिन हम छोड़ दिया अभी नहीं अभी तैयार हो जाओ तो एक पिता का बड़ा बीमारी हुआ इतना बड़ा बीमारी उठ नहीं सकता पहले का जब जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा था वो फेल हो चुका है आज दूसरे डॉक्टर के पास जाने का व्यवस्था हो रहा है तो किसी ने बताया ऊंचा डॉक्टर बहुत उसका पास लड़का गया लड़का जाके डॉक्टर को बहुत रोया मेरा पिताजी मरने वाला आपको जाना है चाहे कुछ भी फ्रिज लगे फीस फीस हम दे देंगे कीपा करके उसको सम्मान करके लाएं लाने का बाद पिताजी के घर में लाए पिताजी बीमार पड़ा हुआ है बात नहीं कर सकता डॉक्टर ने बोले पहले का प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है दिखाओ पहले आपको देखा देख लिया नाड़ी भी देख लिया जवान हाँ करके जो देखना था सब देख लिया केस हिस्ट्री लिख लिया उसका जो केस हिस्ट्री पहले से क्या क्या कैसे हुआ था बीमारी पकड़ा उसका पूरा केस हिस्ट्री लिख लिया अपना हिसाब से सुंदर दावा लिख दिया और ये जो लड़का है डॉक्टर डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन हाथ में दिया बस डॉक्टर जी ये जो पहले डॉक्टर का जो दावा है बहुत सुंदर काम किया था ये ये दबा आप लिखो ना कृपा करके और डॉक्टर ने गुस्सा आ गया डॉक्टर बोला यू डॉक्टर और मी डॉक्टर पर आप डॉक्टर हो तो हमको क्यों सजेशन दे वाई यू आर सजेस्टिंग मेरा बात ध्यान देना वाट फॉर आन स्पीकिंग दिज इंस्टैंड जिंदगी भर के लिए हम ना आए फिर भी अक्ल हो जाए ये भाटिंडा वासियों को पतंग हो जाए इसका पहले बचा लेना ठीक है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हमारा बीमार होगा तो अब डॉक्टर के पास जाएगा हमारा बीमार को हटा लेंगे दे आर फुल इससे तो अच्छा विचार है बीमार हमारा ना पकड़े समझा मेरा बात बीमारी हमको ना पकड़े ये अच्छा है कि बीमार होने के बाद पास, हमारा पैसा है हमारा डॉक्टर के पास जाएंगे बीमारी हटा लेंगे इज इट गुड यह अच्छा है कि पहले वाला अच्छा तो डॉक्टर ने बोला तुम डॉक्टर हो क्या मैं डॉक्टर बोला क्या आप डॉक्टर है तो हम डॉक्टर है हमने जो लिख दिया हम सोच समझ के ये दवा लाओ तो ये लड़का इतना बोका है फुलिश इडियट वो बोल रहा है महाराज हमने जो आपको हजार रुपया फीस देके के लाए हैं तो हमारा बात सुनोगे नहीं बोले तो यू इडियट फुल डॉक्टर को मास्टर को असंत महात्मा को चाहे कुछ भी दे दो वो अपना पेट भरने के लिए नहीं लेता ठाकुर जी का सेवा के उसको आप जितना व्यवस्था करो लेकिन संत महात्मा या डॉक्टर इसका साथ तो मिलावट नहीं करते फिर भी बोलते हैं डॉक्टर को बुलाओ जितना फीस दो ये आपका एडवाइस नहीं लेंगे समझा मेरा बात इनके एडवाइस आपको लेना है और मास्टर जी को बुलाए हो आपका लड़का का शिक्षा के लिए वहां आपका लड़का टीचर को सजेशन दे रहा आप ऐसे पढ़ाओ मेरे को ये नहीं चलेगा चाहे हजार रुपया और दो हजार रुपया उनका लिए मंथली कंट्रीब्यूशन आपका रहे ये बात ध्यान देके सुनना कभी कोई संत महात्मा को अगर कीर्तन करने का इच्छा था बहुत अच्छा इसमें कोई बीमारी नहीं है पहले तैयार करके हो जाना चाहिए था लेकिन ये लिख के जो दिया है इसमें जो दिया है कौन दिया है जो दिया उसका तो सत्यनाश हुआ ही है और हमारा अंदर में बिल्कुल गुस्सा नहीं आया जब शंकर भगवान को पूछा गया ब्रह्मा आदि सारे गए ब्रह्मा जी सब शंकर जी के पास बोले ये तो अपराध कर दिया दखों ने आपको आप क्षमा कर दो आपका तो रेस आ गया था शंकर जी ने बोले ये ये सब बाल बच्चा है मेरा ये लोगों का ऊपर मेरा रेस आना संभव ही नहीं है फिर भी हमने गुस्सा दिखाया इसलिए कि दुनिया का सामने एक रिकॉर्डिंग हो जाए रिकॉर्ड रह जाए खुल्ला में खुला बताए सिद्धांत तो। शंकर बोले हमारा गुस्सा पैदा बात ही नहीं है ये तो करेगा ये तो गमंडी है क्रियाक्रम में फंसा हुआ है तो करेगा जरूर इस बात का मैं दुख नहीं हूं लेकिन इसको शिक्षा देने के लिए मैंने दंड धारण किया और गुस्सा दिखाया अब चलो क्या आदेश करो कर दे आपको जाना है दक्ष योग जो हुआ उसका रिवाइव करो उसको आज जो जो इसका जिसका जितना नुकसान हुआ है किपा कर दो कृपा कर दिया शंकर भगवान दूसरा एक मिसाल दें दे दे सनातन गोसाई जी का अपना बृहद भगवत में लिखा हुआ अगर टाइम नहीं है तो बाद में चर्चा करेंगे हमारा आज छोड़ दे हाँ हा? महाराज जी का चर्चा करना समय हो गया तो आज यहां तक रहे श्लोक को दोबारा दोराये इसको ध्यान रखना ध्यान रखने से बहुत किफा मिलेगा न नैतान नीमुक्ष नान्यम तरणम भ्रम तो नुप से बांछा कल्पतरो के पास से पतितान पावन भो वैष्णवभ्यो नम